माँ की बातें सरयू बाला देवी एक दिन वे थोड़ा पटसन लाकर मुझे देते हुए बोले इनसे मेरे लिए एक छीका बना दो मैं लड़कों के लिए पूरी मिठाई आदि रखूँगा मैंने छीका बना दिया और बचे हुए रेशों पर कपड़ा लगाकर एक तकिया बनाया टाट के ऊपर चटाई बिछाकर वही तकिया मैं अपने सिर के नीचे लगाती तब उस प्रकार सोकर जैसी नींद आती थी अब इन सब खाट बिस्तर आदि को दिखाते हुए पर सोकर भी वैसी ही नींद आती है कोई अंतर नहीं मालूम होता बेटी वे कहते अरे हृदय मुझे बड़ी चिंता थी कि देहात की औरत है कौन जाने यहाँ कहाँ सौच जाएगी और लोग निंदा करेंगे तो लज्जित होना पड़ेगा परंतु वह ऐसी है कि कब क्या करती है किसी को आहट तक नहीं मिलती बाहर जाते मैंने भी उसे कभी नहीं देखा उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में जो चिंता हुई कि क्या बताऊं? मैंने सोचा ओ माँ वे तो जो कुछ चाहते हैं माँ उन्हें वही दिखा देती है अब लगता है कि बाहर जाते ही उनकी निगाह में आना पड़ेगा मैं ब्याकुल होकर जगदम्बा को पुकारने लगी हे माँ मेरी लाज बचाओ सो मेरी ऐसी माँ है कि मानो मुझे अपने दोनों पंखों से ढके रहती थी इतने वर्ष रही परंतु एक दिन भी किसी की दृष्टि के सामने नहीं पड़ी लोग मुझे भगवती कहते हैं मैं भी सोचती हूँ कि सचमुच ही वैसा होगा अन्यथा मेरे जीवन में ही ऐसी अद्भुत घटनाएँ क्यों घटी होती वे गोलाब योगिन आदि उसमें से बहुत सी बातें जानती हैं मैं यदि सोचती हूँ कि ऐसा हो या यह खाऊँगी तो भगवान न जाने कहाँ से वह सब जुटा देते हैं आहा दक्षिणेश्वर में क्या ही सब दिन बीते हैं बेटी ठाकुर कीर्तन करते और मैं घंटे पर घंटे नौबत के सामने नगे पर्दे के छिद्र से देखती खड़ी रहती हाथ जोड़कर प्रणाम करती क्या ही आनंद था वहां, दिन रात लोग आते रहते थे और भगवान की चर्चा चलती रहती थी आहा विष्णु नाम के लड़के ने संसार के भय से आत्महत्या कर ली स्वभक्तों में से किसी ने पूछा था उसने जो आत्महत्या की है उससे क्या पाप नहीं होगा वे बोले उसने भगवान के लिए शरीर छोड़ा है उसे भला कैसा पाप कोई पाप नहीं लगेगा परंतु यह बात सबसे मत कहना सभी इस भाव को समझ नहीं सकेंगे पर देखो अब तो पुस्तक में ही छाप दिया है मन तो बेटी मतवाला हाथी है हवा के साथ साथ दौड़ता है इसीलिए सब कुछ का सत सत विचार करके देखना पड़ता है और भगवान को पाने के लिए खूब परिश्रम करना पड़ता है दक्षिणेश्वर में कोई रात के समय बांसुरी बजाया करता था उन दोनों मेरा मन ऐसा था कि सुनते सुनते व्याकुल हो उठता लगता कि साक्षात भगवान ही बांसुरी बजा रहे हैं और इसके साथ ही समाधि लग जाती आहा बेलूर में भी कैसी थी क्या ही शांत जगह है ध्यान लगा ही रहता था इसीलिए नरेंद्र को वहाँ एक स्थान बनाने की इच्छा हुई थी और यह मकान जो हुआ इसके लिए चार कठे ज़मीन केदार दास ने दिया था अब जमीन की कीमत कितनी बढ़ गई है इस समय क्या हो पाता कौन जाने सब ठाकुर की इच्छा है उसी समय माँ को बच्चे को गोद में लिए हुए आई और उसे कमरे में छोड़ती हुई बोली क्या करूँ माँ इसे नींद नहीं आती मां ने कहा यह सत्युगुणी लड़का है इसीलिए नींद नहीं आती घमौरी की पीड़ा से बेचैन होकर मां कहने लगी आ घमौरी की पीड़ा से मर गई बेटी मुख पर भी फिर निकला है हाथ पैर कर देख लो यह क्या जाएगा नहीं यह देखो पेट पर भी निकला है पेट पर जरा वह तेल लगा दो तो वही मेरा प्राण है जी लगाने से थोड़ा कम होता है तेल की मालिश करते हुए मैंने कहा माँ घर में एक दिन ठाकुर की पूजा करने के बाद गृहस्थी के कार्य करने गई थी थोड़ी देर बाद ठाकुर घर में आकर देखा ठाकुर के चित्र पर बूंद बूंद पसीने उभर आए हैं खिड़की खुली थी चित्र पर धूप पड़ रहा था परंतु मैंने सोचा कि पूजा करते समय हो सकता है कि पानी लग गया हो अच्छी तरह पोछ रख गई कहीं धूप के कारण तो पसीने नहीं आ गए यह जानने के लिए मैं थोड़ी देर बाद फिर आई इस बार भी आकर देखा तो ठाकुर को पसीने आए हुए थे तब मैंने खिड़की बंद कर दी माँ हाँ बेटी ऐसा देखने में आता है ठाकुर कहते थे छाया काया घट पट समान